ओम श्री श्रीपरमात्म नम अथ श्री श्रीभगवाच परम भूयः भूय प्रवक्ष्या ज्ञा ज्ञानमुत्तम यज्ञा सर्वे परा सिम तो गता पद्छेद परम सर्वे पराम ज्ञा इतः ये परा सितगतान्वय एव शना ज्ञानों में भी तत उत्तम तत्तम उस परम परम ज्ञानम ज्ञान को मैं भूयः फिर प्रवक्ष्यामी कहूँगा जिसको ज्ञावा जानकर सर्वे सब मुनय मुनि जन इत इस संसार से मुक्त होकर परम पिद्धि सिद्धि को गता प्राप्त हो गए हैं इदानमुपाश्रिम साधम आगता सर्गे नोपजाते न प्रल न्यथ पदछेदान उपासश्रि मं साधर्म्यम आगता न उपजायन्ति प्रलय न व्यथंती अन्वय एव शब्द इदम्ञ ज्ञान को उपाश्रित आश्रय करके अर्थात धारण करके मम मेरे साधर्म्यम स्वरूप को आगता प्राप्त हुई पुरुष सर्गे सृष्टि के आदि में पुनः न उपजाएंते उत्पन्न नहीं होती च और प्रल प्रलय काल में अपि भी न व्यथंती व्याकुल नहीं होती मम यो ब्रह्मा योनहब्रह्म तस्गर्भम दधा्य हम ततो भवति भारत पदछेद मम योनि अहम् तस्गर्भम दधा ततः भवति भारत अन्वय एव शब्दार्थः भारत हे अर्जुन मम मेरी महद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 ततः जड़ चेतन के संयोग से सर्वभूता सूतों की संभव उत्पत्ति भवती होती है सर्वोनीषु कौंतेय मूर्त संभवती तासाम ब्रह्म महद्योनी अहं बीज्रदिता पदछेदीषु कौंतेय मूर्त संभव ब्रह्म महतोनि पिता बीजप्रदय एव श कौंतेय हे अर्जुन सर्वयोनिषु नाना प्रकार की सब योनियों में या जितनी मूर्तय मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी संभवन्ति उत्पन्न होते हैं महत ब्रह्म प्रकृति तो तासाम उन सब की योनि गर्भधारण करने वाली माता है और अहम मैं बीज प्रदह बीज को स्थापन करने वाला पिता पिता हूँ सत्व रजस्तम प्रकृति प्रकृतिसंभवा निबधनते महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम् नमय तमः इति रजत गोढ़ा प्रकृतिसंभवाबधनी महाबाहो देहे अव्ययम् इवम् शब्दाथ महाबाहो हे अर्जुन सत्वम, सत्व सत्वुण रज रजोगुण और तम इति ये प्रकृति संभवाह, प्रकृति से उत्पन्न गुणा तीनों गुण अव्ययम्, अविनाशी, दे जीवात्मा को देहे शरीर में हैं। तत्र निर्मलत्वात् प्रकाशकम् नामयम् निबधनती बांधती हम सर्मल्वात्सकमनामय सुखसंग तत्र ज्ञानसंगघ निर्मलत्वात् प्रकाशकम् नामय सुखसन बध्ना तत्र उन तीनों गुणों में सगुण सत्व तो निर्मल निर्मल होने के कारण प्रकाशकम प्रकाश करने वाला और अनामयम विकार रहित है वह सुखसंगे न सुख के संबंध से क्या और ज्ञानसन ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बधनाती बांधता है रजो रागात्मक विधि तृष्णसुद्भव तबध्नाति कौंतेय कर्मसंग देहीनम पदछेद रज रामकृष्णसंगसुद तत्ब्नाति कौंतेय देहिनम कर्मसन देन अन्वय एवं शब्दाथ कौंतेय हेअर्जुन रागात्मक रागरूप रज रजोगुण को तृष्णा संगसमुद्भव कामना और आसक्ति से उत्पन्न विधि ज्ञान तत्व देहिनम इस जीवात्मा को कर्मसन कर्मों के और उनके फल के संबंध से निबध्नाति बांधता है तमस्तानज विधि मोहनम सर्वदेना प्रमादालस निद्राभि तबध्नाति भारत तमहतु पदछेद तम तो अज्ञानज विधि मोहनमदेना प्रमादालद्रा तबध्ना भारत अन्वय शब्द भारत सर्वदेहिनाम सब देहाभिमानियों को मोहनम, मोहित करने वाली तम तमोगुण को तो, तो, अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न विधि ज्ञान वह दे इस जीवात्मा को प्रमादालश्य निद्राभि प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा निबध्ना बांधता है सत्व सुखे संजयति संजयती कर्मणि भारत ज्ञान तो प्रमा संजयत्युत सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तो तम प्रमादे संजयतीन्वय एव शब्दार्थ भारत हे अर्जुन सत्व सत्वुण सुखे सुख में संजयती लगाता है और रज रजोगुण कर्मि कर्ममि तथा तमः तमोगुण तु तो, तो, ज्ञानम ज्ञान को आवृत्त्य ढककर प्रमादे प्रमादमि में उत भी संजयती लगाता है रजस्तमश्चाभिभूय रजसत्व तमस्व तम सत्म रजत रजत सत्वत रजसत्व तम चम सत्म रज तथा अन्वय एवं शब्दार्थ भारत हे अर्जुन रज रजोगुण क्य और तम तमोगुण को अभिभूय दबाकर सत्व सत्वुण सत्व सत्वुण क्य और तमह तमोगुण को दबाकर रज रजोगुण तथा वैसे एव ही सत्वम सत्वगुण और रज रजोगुण को दबाकर तमह तमोगुण भवती होता है अर्थात बढ़ता है प्रकाशः उपजाते ज्ञान यदा तदा तवृद्ध सुत पदछेद्द्वारु प्रकाशः उपजाते ज्ञान यदा तदा विद्यात् तद्यादम सत्वन्वय एवम् शब्द यदा जिस समय अस्मिन् इस देहे देह में तथा सर्वद्वार अंतकरण और इंद्रियों में प्रकाशः के और ज्ञानम विवेक शक्ति उपजाते उत्पन्न होती है तदा उस समय इति ऐसा विद्या जानना चाहिए उत की सत्व सत्वगुण विवृद्धम बढ़ा है लोभ प्रवृत्ति रजस्से तानि प्रवृत्रारंभ कर्मण श्रपृहाजसे जायते विवृद भरतर्षभ पदछेद लोभ प्रवृत्म कर्म रजसि एता जायन्ते विवृद्धे भर्तर्षभः अन्वय एवं शब्दार्थ भर्तर्षभः हे अर्जुन रजस रजोगुण के विवृद्धे बढ़ने पर लोभ लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मणाम कर्मों का सकाम भाव से आरंभ आरंभ अशम अशांति और स्पृहा विषय भोगों की लालसा ऐतानी ये सब जायंते उत्पन्न होते हैं अप्रकाशोप्रवृत्ति प्रमादो मोह तमशेता जायते कुरुनंदन पदछेद्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद मोह तमसीता जायते कुन नंदन अन्वय एवं शब्दार्थ कुरुनंदन हे अर्जुन तमसी तमोगुण के विवृद्धि बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में अप्रकाश अप्रकाश कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद प्रमाद अर्थात चेष्टा, च और मोहन निद्रादि अंतकरण की मोहिनी वृत्तियां एतानी ये सब एव ही ज्ञायन्ते उत्पन्न होते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभ्रीत तदोत्तम लोकान् अमला प्रतिपद्यते पदछेद यदा सत्वे प्रवृद्धेतु सत् याति देहभ्रीत तदा उत्तम विदा लोकान् प्रतिपद्य प्रतिपद्यते न्वय एवं शब्दार्थ यदा जब देह भृत यह मनुष्य सत्व सत्वगुण की प्रवृद्धि वृद्धि में प्रलयम मृत्यु को याति प्राप्त होता है तदा तब तू तो उत्तम विदाम उत्तम कर्म करने वालों के अमलान निर्मल दिव्य स्वर्गा लोकान लोकों को प्रतिपद्य प्राप्त होता है रजसी प्रलय गर्मसु ज्याते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ जायते पदछेेद रजसी प्रलय गर्मसंगु जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़ोनीषु जायसे अन्वय एव श रजसी रजोगुड़के बढ़ने पर प्रलयम मृत्यु को गत्वा प्राप्त होकर कर्मस कर्मों की आसक्ति वाली मनुष्यों में ज्याति उत्पन्न होता है तथा तथा तमसी तमोगुण के बढ़ने पर प्रलीन मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि आदिमूढ़ मूढ़ोनियो में जायते उत्पन्न होता है कर्म सुक्रतस फलम् रजसस्तु फलम् दुःखम् अज्ञानम तमसह फलम् पदछेद कर्म सुकस आहु सात्त्व निर्मल फल रजस दुखम अज्ञान तमस फलय शब्द सुकृत श्रेष्ठकर्मण कर्म का तो सात्विक सात्वर्था सुख ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल निर्मल फलम फल आहु कहा है तो किंतु रजस कर्म का फलम फल दुखम दुख एवं तमस कर्म का फलम फल अज्ञानम अज्ञान कहा है? हे संजायते ज्ञानम रजसो लोभ प्रमाद मोहो तमसो भवतो सत्वात संजायते एव लोभः ज्ञानमेच प्रमाद प्रमादोह तमस भज्ञानमचय एवं शब्दार्थ सत्वात्वुण सत्व से ज्ञान ज्ञान संज्ञाते उत्पन्न होता है च और रजस रजोगुण से एवं निस्संदेह लोभ लोभ च तथा तमस तमोगुण से प्रमाद प्रमाद और मोह भावत उत्पन्न होते हैं और अज्ञानम अज्ञान एव भी होता है गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये ठीराज जघन्यगूवृत्तिस्था अधो गति तामस पदछेदर्धस्था मध्ये ठीरा गच्छन्ति अमस अन्वय एवं शब्दार्थ सत्वस्था सत्वुण में स्थित पुरुष स्थितपुरुष ऊर्ध लोकों को गच्छन्ति जाते हैं रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य मध्य मद्ध में अर्थात मनुष्य लोक में ही तिष्ठन्ति रहते हैं और जघन्य वृत्ति गुण वृत्तिस्था तमोगुण की कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामसाह तामस पुरुष अधः अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि को तथा नरकों को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं यदा दृष्टानुपश्यति न्यम गुणेभ्य कर्ता दृष्टानुप्यति गुणेभ्य परम वेत्ती मद्भांशेद नम गुणे यदा कर्ता दुपश्य गुणेभ्य परम वेत्ती मद्भाव सहिगछति अन्वय शब्दा यदा जिस समय द्रष्टा द्रष्टा गुणेभ्य तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्यम, अन्य किसी को करता कर्ता न नहीं अनुपश्यति देखता क्य और गुणीभ्य तीनों गुणों से परम अत्यंत परिश्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को वेत्ति तत्त्व से जानता है उस समय सह वह मदभाव मेरे स्वरूप को अधिगछति प्राप्त होता है गोड़ा नेता त्रिन्देही देह सुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख मृतमश्नुते विमुक्मृतमश्नुते पदछेद गुणाएता देह सभवान्मृतुरा दुख विमुक्त अश्नुते अन्वय इव शब्दार्थ। ही पुरुष देह समुद्भवान शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप एतान इन त्रिन तीनों गुणान गुणों को अतीत्य उल्लंघन करके जन्म मृत्यु जरा दुख जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार की दुखों से विमुक्त मुक्त हुआ अमृतम परमानंद को अश्नुते प्राप्त होता है अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेता अतीतोति प्रभो किचारथम चैतान कैह एतान अतीतह पदछेदिंगुणाएता प्रभो किमाचारह किथम चेतान अतिवर्तते अन्वय एव शब्द एतान इन त्रिन, तीनों गुणान गुणों से अतीतह, अतीत अतीत पुरुष कई किन किन लिंग लक्षणों से युक्त भवती होता है क्या और किमाचार किस प्रकार के आचरणों वाला भवती होता है तथा प्रभो हे प्रभो मनुष्य कथम किस उपाय से ऐन इन त्रिन तीनों गुणान गुणों से अतिवर्तित अतीत होता है श्री श्रीभगवाच प्रकाशम चवृत्ति मोहमेव पांडव न दृष्टि संप्रवृत्ता नृत्ता काशमच च मोहमेव संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचति अन्वय एव शब्दार पंडव हेअर्जुन जो पुरुष प्रकाशम सत्व गुण की कार्यरूप प्रकाश को कार्यूप और प्रवृत्तिम रजोगुण की कार्यरूप प्रवृत्ति को क्या तथा मोहम तमोगुण की कार्यरूप मोह को एव भी न न तो संप्रवृत्तानि प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष्टि द्वेष करता है क्य और निवृत्तानि निवृत्त होने पर उनकी कंक्षती आकांक्षा करता है उदासीनवीनो गुड़ैर्यो न वर्तन्त गूढ़ा योवतिष्ठति नेंगते गछेद उदासीनव आसिनह। हा यह न यचाल्यते गुड़ा वर्तन्ते इति न इंगते ये अन्वय एव शब्द साक्षी के सदृश आसीन स्थित हुआ गुड़ै गुणों के द्वारा न विचाल्य विचलित नहीं किया जा सकता और गुणाह एवं गुण गुड़ ही गुणों में वर्तन्ति बरतते हैं इति ऐसा समझता हुआ यह जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकी भाव से अवतिष्ठती स्थित रहता है एवं न इंगते उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिदुखसुख सम स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्यप्रििया धीर तुय्यनत्मसंस्तुतिन्वय शब्दास्व जो निरंतर आत्मभाव में स्थित समदुख सुख दुख सुख को समान समझने वाला समलोष्टास्म कांचन मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला धीर ज्ञानी तुल्य प्रियाप्रिय प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और तुल्य निंदात्म है, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है माना तुल्यो मित्रिपक्ष सर्वरंभपरितगे गुणातीतः स उच्यते योह पदछेद मनापमनोर तुल्यु्य मित्रिपक्षर सर्वरंभपरितागे गुड़ातीत उच्यते से अन्वय एव श मनापम जो मान और अपमान में तुल्य सम है मित्रिपक्ष मित्र और वैरी के पक्ष में भी तुल्य सम है एवं सर्वरम्भ परित्यागीपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है सह वह पुरुष गुणातीत गुणातीत उच्यते कहा जाता है हे मोव्यचारेण भक्तिगन सेवते स गुणाशीत ब्रह्म भूयाय कल्पते पदछेद यचारेण भक्ति ती सेवते सह गुणा संतीत एक ब्रह्मभू कल अन्वय और यह जो पुरुष अव्यभिचारेण अव्यभिचारी भक्ती योगेन, भक्ती योग के द्वारा माम मुझको निरन्तर सेवते भजता है सह वह भी एतान इन गुणान तीनों गुणों को सम्ती भली भांति लाघ ब्रह्म भूयाय शचिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए कल्पति योग्य बन जाता है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस व्यय से शाश्वत धर्म से सुखस्काछेद ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस अव्य शाश्वत धर्म से सुख से एककन्वय एव शि क्योंकि उस अव्ययस्य अव्यय सेविनाशी ब्राह्मण परब्रह्मकाच और अमृतस्य अमृतका च तथा शाश्वतस्य नित्य धर्म से धर्मका चखंड एक सुख से आनंद का प्रतिष्ठा आश्रय अहम मयूँ तत्दीतिम्भवद्गीतापनिष्त्सु ब्रह्म विद्यार्जुन संवाद गुण विभाग योगोनाम चतुर्दशोध्याय